की जय बोलिए सत गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आज पावन भक्तमाल कथा का अंतिम दिवस है पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर सुशोभित होने वाले हैं आज की कथा के यजमान श्री सुभाष गुप्ता जी जो सह परिवार रामगढ़ जीरकपुर से आए हैं श्री राम कुमार शर्मा व नीलम शर्मा यमह प्रिंटिंग प्रेस यमुनानगर श्री बलवंत राय गर्ग जी यमुनानगर श्रीमती शोभा कपूर जो चंडीगढ़ से आए हैं श्री अशोक सूरी जी चंडीगढ़ श्री आदित्य श्री महाराज जी पधार चुके हैं सभी खड़े होकर स्वागत माता जी कमलेश सेक्टर 18 जगाधरी रिम्पल कंबोज, साबापुर व राजेश कंबोज, वो कृपया मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय यजमानों से निवेदन कृपया मंच पर आए पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें आशीर्वाद प्राप्त करें बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय पंडित अशोक जी अनिल जी पूजन प्रारंभ करवाए राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर की ओर से यह पावन भक्तमाल कथा का आयोजन 8 अप्रैल से आज 14 अप्रैल कथा का अंतिम दिवस है पंडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सजनों श्रद्धालु हार्दिक अभिनंदन सहस्र नाम शास्वी सहस्र कोटि युगदारिणी नम गुरु ब्रह्मा गुरब्रह्म गुष्ण गुर्देव महेशर गुरसाक्षा पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव न महा खंडमंडलाकार ये चराचर तत्पम दर्शिम येन तस्म श्रीगुरव न महाारायण नमस्कृत नरम चेबनोंम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीरिता ओं हरि ओं महासहस्रशीरेखा बुरोग सहसाक्ष सहस्रपाद सहस्रपादूमिस्मृत्वातिष्ठदांगुलांबर एवदु सर्व भूता भाव्यांबूतामृत दशा नो दिरोहती महिमा तो जाक पादूता दशात दिव्य दूर्ध उदयपू पादेहात विख्वरासान अभि ततो तिरा जायत विराजो अपो ऋक सूमिमत सर्वुता ऋचा साजस्तस्मादत तस्मास्वा अजातो भया दज गिस्मा तस्त अजा वम यज्ञ बरी खन्तम करता तेन दीवा अजय त साध्याखम व्य दु कति्य मुखम किसी बाहु किमो उच्य ब्राह्मण मुखमासीजन्युश्य पदम्याोंयत चंद्रमा मनसो जातो शोज अजात श्रोत्राद बायुश्च ओम दर्मा प्रथम सचन्त पूर्वे शाद्यावा शांति कॉलोनी यमुन जो पूज्य महाराज श्री का आश्रम है वृंदावन आश्रम वहाँ कॉलोनी से भी भक्तजन श्रद्धालु माताएं बहने आई हैं मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आएं पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें दीप प्रज्वलन के लिए श्री तिलक राज शर्मा व सुमन शर्मा बस्सी पठाना से आए हैं सुलोचना देवी यमुनानगर श्री देवेंद्र चुग पेपर मिल यमुनानगर और अशोक नैयर जी यमुनानगर से आए हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया दीप प्रज्वलन कर आज की कथा का शुभारंभ करें श्री राजेश जी दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग करेंगे ओम दुर्गे स्मृता हर्षि श्री प्रहलादार जो किच्छा उत्तराखंड से आए थिका हैं श्री दिनेश भाटिया जी जो अध्यक्ष हैं, किच्छा जो कथा समिति है किच्छा में पूज्य महाराज श्री की कथा हर वर्ष होती है सर्वस्वरूप श्री खुराना जी जो कथा समिति के प्रधान हैं, वो कृपया दीप तृतीय के लिए आएं। श्री जसवंत जी अग्रवाल श्री राजेश शर्मा जी सरोजनी कलोनी उनसे निवेदन है कि कृपया दीप त्री में सहयोग करें। मैं निवेदन करता हूँ साध्वी उषा जी से कि वो आएं और पूज्य महाराष्ट्री के विषय में अपने मुखारविंद से अपने मन के जो है उद्गार वो प्रकट करें साध्वी उषा जी बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जाप ताप और ज्ञान ध्यान पढ़िए वेद पुराण बिन गुरु भक्ति जीव का कबू ना हो कल्याण सदगुरु के उपदेश बिन को नरे संसार गुरु पग लाग अनेक जन हो गए भव जल पा हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते इसलिए कहा गुरु बिन बीन भवन दि कर भवन शंकर सम होई हमारे शास्त्र हमारे ग्रंथ हमारे महापुरुष कहते हैं कि इस इस भक्ति के के के रास्ते पर पर चलने लिए लिए गुरु की की पग-पग आवश्यकता है। अरे संसार कोई शिक्षा पाने भी भी किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए गुरु की शरण आवश्यक है कहा तो कि पुष्पों के इर्द गिर्द घूमने का क्या लाभ है के इर्द गिर्द घूमने से क्या लाभ होता है क्या मजा है क्या लाभ होता है ये तो किसी सदशिष्यों तो तो के संग के बिना इस भक्ति के रास्ते पर हम नहीं चल पाते स्वयं भगवान भी कहते हैं यदि मेरी भक्ति को प्राप्त करना है मुझे प्राप्त करना है तो मेरी प्राप्ति का केवल एक साधन है क्या ओ प्रथम कर संगा भगती संत मिल जाए तो मैं मिल जाता हूं संत मिले तो मैं मिल जाऊं स्वयं भगवान भी कह रहे हैं संतों की गुरुओं की महिमा को बता रहे हैं संत हमको क्या देते हैं तो संत हमको देते हैं भगवती ज्ञान संत हमको देते हैं भगवती प्रेम संत हमको देते हैं भगवत ये पहचान इसलिए संत की शरण जब तक हम नहीं आएंगे अपने मन से की हुई भक्ति वो फलदायी नहीं हो पाएगी इसलिए पग पग पर हमको संत बचाते हैं और संतों का जन्म ही इसीलिए होता है गिरते को उठाने के लिए पतितों का उत्थान करने के लिए मनुष्य को यथार्थ रूप से मनुष्य बनाने के लिए संतों का अवतार होता है इसलिए संत शरण है जो संतों की शरण में आ जाता है उसको फिर किसी भी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती हमने कितने ही जन्म लिए हैं उन जन्मों में हम अपना उद्धार नहीं कर पाए और बड़े ही हम सबके भाग्य हैं जो कि हमको संत मिल हैं। संत मिलन हो गया सच्चे संत का मिलन मानव जन्म मिला है और मानव जन्म को पाकर के हमारा ये मानव जन्म सार्थक हो गया जब संत मिलन हो जाता है इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं मात मिले पुण्यपात मिले सुख भ्रात मिले युवती सुदाय संग विवेक न नई राम के पिन सुलभ सत संग विवेक न हो राम के पुलब है वो है दुर्लभ वस्तु सत्संग संतों का मिलन और हमारे पर भगवान कितने रीजे हैं आज भगवत अनुग्रह हो गई हम सब भक्त जनों पर हम सब कथा में बैठे हैं और इस कथा मंडप में बैठकर के हम कितना आनंद ले रहे हैं और यह आनंद केवल हम लोग ही नहीं ये आनंद तो सारा विश्व ले रहा है कि ऐसे सच्चे संत का मिलन हो गया हम धन्य धन्य हो गए हम हो गए इसका सीधा आधारभूत है मेरे प्रभु मेरे प्रभु रीजे हैं कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई बिना जानकारी वो विवेक नहीं प्राप्त होता और सत्संग, सत्संग जब प्रभु की कृपा होती है भगवत अनुग्रह होता है सतगुरु की अनुकंपा होती है तब कहीं ऐसे जाकर के संत समागम होता है का, का कि हमके कितने ही हमने जन्म लिए माता पिता भी मिले भाई बंधु भी मिले लेकिन ऐसा संत समागम नहीं हुआ है और आज जो हम ये संत समागम पा रहे हैं सुंदर संत दर्शन पा रहे हैं सुंदर मुखार वचनों से हम गदगद हो रहे हैं हमारा जीवन बदलता जा रहा है ज्यो ज्यो सत्संग कर रहे हैं संतों का संग कर रहे हैं त्यो त्यों सब हृदय के भाव यही है कि कमाल है है है हम हम हम तो अब अब तक सोए हुए हुए थे अब हम जगे हैं हैं सच बात है। संत गुरु हम सब भटके हुए जीवों को जगाने के लिए ही आते हैं। इनका ही इनका इसीलिए इसीलिए होता है। अपने जीवन में जिस जो भी अभी गुरुमुख नहीं हुआ जिन्होंने अभी गुरु की शरण प्राप्त नहीं की है हमारे संत हमारे ग्रंथ हमारे महापुरुष बताते हैं कि बिन गुरु भव न कोई जो शंकर सम शंकर ब्रह्मा के समान क्यों ना उसके पास शक्ति आ जाए लेकिन बिना गुरु के के इस भव सागर से पार नहीं हो सकते, इसलिए कहा कि भव सागर के करन को मानुष जन्म है नाव और बार बार नहीं पाइए ऐसा उत्तम दाव करोड़ों लाखों बार हमारा जन्म हुआ और करोड़ों लाखों बार हम मर गए लेकिन इस बार हम पर कृपा हुई भगवत अनुग्रह हुआ जो कि हमको यह सुंदर मानव जन्म मिला है और इस मानव जन्म को पा करके प्रभु ने और कृपा कर दी वो है कृपा हमको संत शरण में हम सब बैठे हैं इसलिए संतों की शरण में आ जाओ एक सूचना प्रसन्नता का खुशी का समाचार बताऊं कि कल ही यमुनानगर के जहां पर पूज्य श्री महाराज जी का निवास है वृंदावन आश्रम चिट्टा के नजदीक ठीक 10 बजे दीक्षा, जिन भक्तों को प्राप्त करनी है वो आकर के ले सकते हैं अपने जीवन को धन्य धन्य कर दो गुरुमुख बन जाओ गुरु की शरण में आते ही फिर उनका हृदय क्या गाएगा आप ये स्वयं अनुभव कर भी करते भी हैं और जब गुरु के शरण में आ जाएंगे तो शायद उनका हृदय भी अवश्य ही यही कहेगा क्या अगर सतगुरु के चरणों में तुम्हारा प्यार हो जाए अगर सतगुरु हमारे विचार बदल जाएंगे हमारे विचारों का ऑपरेशन हो जाएगा हमारे भीतर भक्ति आएगी संत हमको प्रभु की कथा को सुना सुना करके हमारे हृदय में भगवान की स्थापना कर देंगे कितनों के ही हृदय बदल गए इस भक्तमाल कथा को सुनकर के इसलिए बार बार संग करो सतसंग करो इसलिए फिर क्या गाएगा हृदय जिन्हें अपना बनाते हो जिन्हें अपना हो जाए। निराशा के समुंदर में निराशा के हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है पिछले सात दिनों से पूज्य किशोरी शरण जी जो महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र हैं वो उपस्थित हैं पिछले सात दिन से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें जशोरी शरण जी पूज्य किशोरी शरण जी गोवर्धन धाम आश्रम में पूज्य श्री के साथ रहते हैं और जो विशेष कृपा पाई है आप के हाथों में जो सेवा सुख नामक मासिक पत्रिका पहुंचती है उसके संपादक पुज्य किशोरी शरण जी हैं तो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय अब मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने मुखारविंद से हमें पावन भक्तमाल कथा अमृत वर्षा से हमारे जीवन को धन्य करें पुज्य महाराज मिनट अपने बीच में उड़ीसा से पूज्य संत महेश्रम जी पधारे हैं मंच पर विराजमान हैं। मैं उज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि अपने मुखारविन से हम सबको आशीर्वाद दें पूज्य स्वामी जी का कान, मृषि निंदी दिशारदेन्दुर्यी कृत विलशितांग मशिदोभा वृंदावने मुनिगांग मुनिगांगम राधा मुकुंद जुगल तदहम नमा अज्ञाति मिनंद ज्ञानंजन सला कया चुन्मिल जे नस्मी श्री गुर नमो देखो भक्तों सज्जनों माताएं बहने हमें पहली बताया गया कि ये मिनी वृंदावन है इसकी गलियां सड़कें भी वृंदावन से लगी जुगी हैं और नित्य कथाएं होती रहती हैं और विगैर कथा की मन की व्यथा दूर नहीं हो सकती ये निश्चित है जिसके जिसके मन में व्यथाएं हैं उसके लिए किसी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं है सिर्फ कथा श्रवण करो और कथा से अपने जीवन को जोड़ो और जब तक कथा से जीवन को जोड़ोगे नहीं ये देखो कथा तुम्हारे पास पहुंच रही है कि नहीं देखिए मेरे को लगता है कि ये पूरा नगर और जगाधरी आसपास पास की पूरी कथा पहुंच रही है और फिर पूरे विश्व के लोग कथा श्रवण कर रहे हैं श्रवण यही तो भगवान ने कृपा की क्या की सब कुछ दो दो दिया आंखें दो पैर दो कान दो किंतु तो? मन एक दे दिया क्यों दिया मन दो देता तो मुश्किल था अब प्रश्न है मन को कहा लगाएं जहां लगाने से मन विक्षिप्त ना हो मन को परेशानी ना हो कहा लगाएं यह विचार करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा एटेंशन की बात है रेमी ने बड़ी अच्छी बात कही कहा मन को लगाओ जहां मन तुम्हारा कभी टेंशन नहीं हुआ डिप्रेशन नहीं होगा हर लोग डिप्रेशन से परेशान है कथा कर श्रवण करो रहीम ने कितनी अच्छी बात कही कि रही मन तू मन यापनो कर ले चारुचको निशिबाशर देखत रहे श्री कृष्ण चंद्र की ओर बस वहीं लगा लो चोकूर एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो तो पानी पीता है अन्यथा वो प्यासा मर जाता है उपमा भी दी चकोर की और किसी को उपमा नहीं दे सके ऐसे उपमा थी नहीं रहीम के पास। वो चकोर एक चकोर बैठा था गंगा किनारे के वृक्ष पर एक शिकारी ने बाढ़ मारा गिर गया गंगे में चोंच को आकाश क्यों रखा किशन ने कहा चकोर अरे गंगा है गंगा मुक्तिदाय गंगा मुक्त हो जाएगा बोले वो तो मुक्त हो जाऊंगा प्रेम कलंकित हो जाएगा प्रेम के लिए वो मर गया किंतु गंगा का जल नहीं पिया तो अपने मन को कहा लगाना है मन चल रे वृंदाबन धाम राधे राधे गाएंगे मन, मन चल रे वृंदाबन धाम राध राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम दान, रधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम रध राधे गाए राधे राधे गाएंगे समा गाएंगे राध राधे गाएंगे समा गाए गाएंगे। तालियों की सेवा होती रही ताली की सेवा ताली की सेवा सबकी सेवा है ताली सेवा नहीं हो रही है उठा हाँ, करके मन चल रे बिंदाबन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे बृंदाबन ताली की सेवा राधे राधे मिल जाए शाम शाम जैस्याशा लधरा रहेगा तुझे मिल जाए शाम शाम जैस्याशाह महाराज जी की सीडी में देखा था महाराज जी की सीडी में देखा था आश्रम में और मेरे मन में भी इच्छा थी कि महाराज जी कथा में श्रवण करूं क्योंकि करुणा दास जी हैं और बेगर करुणा की कोई बात बनती नहीं है याद रखिएगा आप कथा क्या सुन रहे हैं और कथा किसकी सुन रहे हैं सबको जीवन में करुणा चाहिए भगवान की करुणा चाहिए तो आप यह समझो कि भगवान स्वयं करुणा जी बनकर के आप कथा सुना रहे आपके समान स्वभाग्य साली कोई हो ही नहीं करुणा चाहिए जीवन में आपके मन में कभी विक्षिता आ ही नहीं सकती बस मन को लगाना है कहा सारा खेल मन का है सारा खेल मन का है और जहां मन लगा ठाकुर जी में वहां सारा क्रोध सारी स्थितियां गई कभी क्रोध मत करना कोई भी मिले और सबसे अंतिम मंत्र है हर संतों का मस्त्र हो क्या कहो कैसे हो भैया आनंद क्या हो आनंद में हूं और ईश्वर के नाम आनंद है याद रखना कभी पति पत्नी में झगड़े भी हो जाए तो कभी नाराज मत होना एक छोटी सी बात फिर मैं विश्राम दे रहा हूं कि पति पत्नी बड़ा प्रेम था अचानक किसी बात के लिए अनबन हो गई तो पत्नी बोली कि तू जानवर है जानवर पति उसका सौभाग्य है कि तू कह रही तू जानवर है जानवर पति मुस्कुराते हुए हमें लगता है कि वो भी कोणादास जी का ही कुशिश रहा होगा हर बात को क्या कहता आनंदम वो मुस्कुराते हुए अपनी दुकान चला गया दो दिन बाद वो गुस्सा ठंडा हुआ तो पत्नी कही कि मैंने आपको जानवर कह दिया बोले ठीक ही तो कहा जब से तेरे साथ मेरे संबंध हो गए तब से मैं जानवर बन गया वैसे मैं जानवर था नहीं तेरे साथ मिलने से मैं जानवर बन गया बोले क्या बोल रहे हैं बोले सुनो आप भी सुनो पति बोला कि तू मेरी जान है कि नहीं बोल पति ने कहा पत्नी से तू मेरी जान है कि नहीं बोला सिर्फ मैं ही तो आपकी जान हूं और मैं तेरा बर हूं कि नहीं बोल तू मेरी जान और मैं तेरा बर क्या हो गया जानवर तू यही क्या है यही कथा करती है और कथा कुछ भी नहीं करती की सद्गुरुदेव भगवान की भक्तमाल namas tasmai bhagavate Tat nam. भगवंत गुरु चतुर्ना पु इनके पद वंदन करो करू ना भा आभाद हरि हरिज आए विराजो कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस का इनके सकल मनोरथ तुझे वसी भग बोल वृंदावन बिहारी श्री सदगुरुदेव भगवान जय जय श्री राध जय जय श्री रा जबो मूर्ख मनवा सोच विचार नर्तन मिले न पारंबार अब की बारी चूक गया तो पड़ेगा फिर यम से बाला हो जाए जीवन आला सिख गुरु की मां नाम जपो और बनो महान मखी सिख गुरु की मां नाम जपो और बनो महान हरी नाम को जपते जपते मिट जाएगा गमजाला नाम जपो तो रखवाला लेकर माला हो जाए जीवन आला सच्ची सिख गुरु की मान नाम जपर बनो मां करता है चित उदास राम नाम जब तेरे पा मूरख मनवा सोच विचार नर्तन मिले न बारंबा फोन आया है जो संस्कार चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं दूर देश प्रदेशों में कहाँ से ये फोन आया है मैनपुरी से कई प्रश्न किए गए हैं उनमें एक प्रश्न है क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा भजन कर सकते हैं स्त्रियाँ क्यों नहीं कर सकती और दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद स्त्रियों के पास घर गृहस्थ के बहुत काम होते हैं तो वो भजन साधना कैसे करें और अगला प्रश्न है कि इस स्त्री की बहुत लगन हो वो पुरुषोंग तो रहे घर बात त्याग करके सन्यास लेना चाहती हो तो क्या करे क्योंकि स्त्री के जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं और अगला प्रश्न है कि नरसी मेहता जी के परिवार वालों का क्या को क्या मिला है उन सब ने बहुत कुछ कष्ट पाए हैं इससे अच्छा तो वो शादी ही ना करते तो एक करके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और भी कोई कुछ पूछना चाहे अपना प्रश्न लिख करके चीट व्यासपीठ पे पहुंचा दे पहला प्रश्न है कि क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा भजन कर सकते हैं तो इसका उत्तर है भगवान के भजन में भगत प्राप्ति में स्त्री शरीर बाधक नहीं है भजन में दोनों का बराबर अधिकार है दोनों भजन कर सकते हैं दोनों को मानव जन्म मिला है नाम जप करने के लिए दोनों को जीभ मिली है इसलिए दोनों भजन कर सकते हैं रही बात कम और ज्यादा की तो उसका उत्तर है जिसकी जितनी लगन होगी उतनी भजन करेगा चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो अगला प्रश्न है कि शादी के बाद स्त्रियों के पास गर्गृहिस्थ के बहुत से काम होते हैं वो साधना कैसे करें भजन कैसे करें इसका उत्तर है मैं उन माताओं से पूछता हूं जो कहते हैं कि हमारे पास घर गर गृहस्थी के लिए से समय नहीं मिलता भजन करने का मैं पूछता हूं कि घर गर गर्गृहस्थी के जितने भी कार्य हैं महिलाएं करती हैं घर में भोजन बनाना झाड़ू लगाना कपड़े धोना बर्तन माँजना ये सब काम मेरी माताएं हाथों से करती हैं या जीभ से करती हैं बोलो जीभ के पास समय है कि नहीं राम नाम जब करने के लिए ठीक है हाथों के पास समय नहीं है जो माला पकड़े हैं गिस्थी के बहुत काम है लेकिन जीव क्या करती है उस समय देखो गोपियों ने गोपी दही छाछ बिलो रही हैं हाथों से मक्खन तैयार कर रही है गोपी दही छाछ बिलो रही हैं मीठा शब्द करे बड़ा ही मथानी गाती मथानी संग नारी सारी श्री कृष्ण गोविंद तो गोपियों ने कहा संन्यास लिया था कहा वो घर से विरक्त हुई थी इसलिए कोई भी भजन कर सकता है मैं तो यह कहना चाहूंगा स्त्री के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी पुरुष भी कोई कम व्यस्त थोड़ी होते हैं मैं तो कहता हूं पुरुषों से ज्यादा भजन स्त्रियां कर सकती हैं कैसे सुन लो उत्तर क्योंकि भजन हाथों से नहीं भजन जीव से होता है और मातों के पास जितनी फुर्सत है जीव खाली बैठी घर में कोई नहीं घर में पति ड्यूटी गया बच्चे स्कूल गए और आप क्या कर रही हो घर में जीव से कोई बात करने वाला भी घर में नहीं है मांझो बर्तन लगाओ झाड़ू करो सफाइया धो वस्त्र लेकिन ये सब काम हाथों से तो कर रही हो जीव क्या कर रही है अगर उस समय नाम जब में जीव लग जाए तो कितना बढ़िया हो मैं कहता हूं पुरुषों के पास भजन की इतनी तो नहीं है क्योंकि घर से बाहर जाते हैं कितने लोगों से पाला पड़ता है उनका कितने लोगों से उनको बात करनी पड़ती है और मेरी माताओं को तो किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं घर में अकेली हैं अगर सहेलियत की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा भजन कर सकती हैं क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं पुरुषों को बहुत बातें करनी पड़ती है बहुत लोगों से मिलना पड़ता है और जो घरेलू स्त्री हैं वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। हर स्त्री कितनी भी बिजी लाइफ क्यों ना हो सवा लाख नाम जब आराम से सब कर सकती सकते हाथ काम मुख नाम हो हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत दरियाव नाम के महापुरुष हुए हैं भक्त चरितंक मन की कथा ही है जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है तो बड़ा सुंदर वो लिख रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं कैसे प्रभु को पाएं तो बड़ा आसान बड़ा सरल उपाय लिखा है हाथ काम हाथों से काम करो मुख नाम और हृदय सांची प्रीत दरियाओ गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत इसलिए मेरी माता ये ना सोचें हम गृहस्थ में फंसे काम धंधे बहुत हैं देखो मेरे बारह गुरु हैं बारह गुरु में एक मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं वृंदावन के वेणु विनोद कुंज वाले महापुरुष श्री बालकृष्ण राज महाराज जिनके जीवन से मैंने एक ही बात सीखी थी उन्होंने एक सिद्ध संत से प्रश्न किया था या केवल महामंत्र जब करने से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी कि इसके लिए कुछ और साधना करनी पड़ेगी तो सिद्ध महापुरुष ने ही कहा था केवल महामंत्र जब करने मात्र से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी उन महापुरुष ने उन सिद्ध संत की बात को मान लिया और वृंदावन छोड़ के एकांत में कुछ दिन बरसाना रहे कुछ दिन नंदगांव यशोदा गुफा पे रहे यशोदा कुंड के किनारे छे साल दिन रात इसी महामंत्र का जप किया आज भी उनकी समाधि पे लिखा हुआ है हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे वृंदावन में उनकी समाधि स्थल है वहां पर लिखा हुआ जिस महामंत्र का जप करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की छह साल में भगवत प्राप्ति कर ली गोपी भाव की प्राप्ति कर ली केवल महामंत्र जप था साधना बहुत है लिखा कि नख से सिख तक रोएं जेते विधना के मार्ग हैं तेते नाखून से शिखा तक जितने रोए हैं कहने का भाव अनंत विधना के मार्ग है तेत बहुत रास्ते हैं प्रभु को पाने के लिए सब सही हैं सब धर्म संप्रदाय जो जो भी बताते हैं लेकिन सबसे सरल जो उपाय वह नाम जाप एक बात कहना चाहूंगा बहुत लोगों का प्रश्न यह हो सकता है खाली राम राम करने से क्या होगा अक्षरी शब्द मैंने बहुत अज्ञानियों को करते देखा है पहली बात तो खाली शब्द का प्रयोग करते हो क्या कहते हैं खाली राम राम करने से क्या होगा मैं उन अनभिज्ञ व्यक्तियों को पूछना चाहूंगा कि क्या कभी राम का नाम खाली हुआ है प्रभु का नाम खाली है? जिस नाम को सब महापुरुष जपते हैं राम के नाम को वो कभी खाली होगा कहा लो करो मैं नाम बड़ाई राम न सक नाम गुण गाई हरी से बड़ा हरी का नाम आखिर निकला ये परिणाम जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम और कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम द्रौपदी ने हे गो कहा कह न सकी वो बिंद आ रक्षा पहले करी ऐसे है गोविंद और मैं शास्त्रीय प्रमाण देता हूं बिना मन के भी तुम भजन करते हो बिना श्रद्धा के भी भजन करते हो तब भी फल होगा उसका उदाहरण भागवत जी से भी दे सकता हूं मैं रामचरितमानस से भी सुनो एक एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अजामिल जब श्री छोड़ रहे थे जब यम तीन सामने आ गए थे उनके प्राणों का को खींच रहे थे जब तो उस समय जब वो छटपटा रहे थे उस समय उनका मन कहाँ गया वाणी की बात नहीं मैं कर रहा हूं जीव में पे क्या था ये नहीं मैं पूछ रहा हूं ध्यान रखना प्रश्न को सावधानी सुनना मन उस समय कहाँ था उनका मृत्यु के समय आजामिल का मन कहां था बोलो बेटे में था बिलकुल ठीक मन बेटे में था और जीव पे क्या था नारायण मन बेटे में और जी पे नारायण बोलो लाभ हुआ कि नहीं हुआ ये भागवत जी प्रमाण है मन भले बेटे बेटी में देके रखो रखो घर गृहस्थी में मन मन जाए भार में जीव से केवल नाम जब करो उदाहरण है अजामिल का अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु के नाम को केवल जीव से जप हो नाम रूप बिन देखे रूप बिन देखे मतलब भगवान का बिना चिंतन किए भगवान की बिना याद किए भगवान के रूप को मन से मत देखो कोई बात नहीं बस नाम का जप करो सुमरिय नाम रूप बिन देखे लाभ क्या है आवत हृदय स्नेह भी नाम जब के द्वारा जब हृदय पवित्र होगा वो अपने आप ही हृदय में आएंगे ये रामायण में लिखा हुआ है राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा केवल नाम रामायण की एक चौपाई और सुनाता हूं कबीरदास जी कभी विद्यालय नहीं गए स्कूल नहीं गए कभी सूरदास जी जन्मांध थे पढ़ाई नहीं की और इन्होंने जो भक्ति साहित्य की रचना की समाज जानता है इस बात को आज लोग कबीरदास जी के दोहों पे पीएचडी कर रहे हैं कितने पद ऐसी गुड़ भाषा में नेत्रहीन सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं अच्छे अच्छे विद्वान चकरा जाते हैं अर्थ करने में नेत्रहीन सूरदास जी को जो विद्यालय नहीं पढ़े कबीरदास जी अनपढ़ और क्या क्या रचना कर डाली साहित्य की यह ज्ञान कहां से आया कबीरदास जी के पास ये ज्ञान कहां से आया इसका उत्तर मैं दे रहा हूं रामायण की छुपाई है गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाना चाहे गुढ़ गति जेऊ अर्थात अगर तुम गूढ़ गति को गुढ़ ज्ञान को प्रभु के तत्व रहस्य को अगर जानना चाहते हो शायद ग्रंथ पढ़ के ना जान पाओ शायद किसी से सुनकर के ना जान पाओ गोस्वामी तुलसीदास जी कहता केवल नाम का जाप करो सब जान जाओगे सुमरिये जाना चाह गुढ़ गति जेहू और जीव नाम जप जा नहीं हो केवल जीभ से नाम का जाप करो ये नहीं कहा कि मन से चिंतन करो केवल जीव गुरी में आया है नानक नाम बोलो जहाज है नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे तो नाम को जहाज बताया ध्यान को नहीं रूप को नहीं चिंतन को नहीं नाम जा गुरमुख नाम जपो मन मेरे सुखमन निशा में आए गुरु अर्जुन देव जी लिख रहे हैं गुरुमुख नाम जपो मन मेरे और नानक पाइये सुख घनेरे जो नाम जप नहीं करते चाहे सारी सृष्टि के मालिक क्यों ना बन जाए सारे सुखों को चाहे अपने महल में इकट्ठा क्यों ना कर ले तब भी कहा सगल सृष्टि को राजा दुखिया और हरि का नाम जपे सोई सुखिया, सोई सुखिया। तो प्रभु का नाम मन लगे चाहे ना लगे श्रद्धा हो चाहे ना हो मैं गारंटी लेता हूं भाई इतना तो करना पड़ेगा पापों से बचना पड़ेगा राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा अपना सुधार स्वयं आप करेगा तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा बस राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा केवल नाम जाओ मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप लोग जो सोचते हो कि खाली राम राम करने से क्या होगा मन तो लगा नहीं बेमन करने से क्या लाभ है बेमन से बिजली की तार छू जाए अनजाने में गलती से बेमन से मन तो कहीं और था बेमन से क्रिया हो गई उल्टी करंट के तार छू ली बोलो हम ये कह सकते हैं कि बेमन से छूने से क्या होता है? कुछ नहीं होता नाम जप में तो तुम कह देते हो कि बेमन से नाम जप करने से क्या होता है जरा ये भी कहो ना कि बेमन से बिजली के तार छूने से क्या होता है बता दे देगी तार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि बेमन से छूने से क्या होता है बेमन से अग्नि को छू तो क्या वो जलाएगी नहीं